ये है मेरी पसंद मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार कई यादों के चेहरे हैं कई किस्से पुराने हैं तेरी सौ दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है ये शुरुआत है उस किताब की जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ये अपने आप में एक अनोखी किताब है नाम है इसका ये उन दिनों की बात है उर्दू ऑफ़ सिनेमा मेमो इस किताब के पन्ने सजे हैं यासिर अब्बासी के संकलित किए फिल्मी हस्तियों पर लिखे गए कुछ ऐसे मज़ामीन से जो पुराने जमाने के उर्दू रिसालों में छपे थे यासिर अब्बासी साहब ने इन मजामी का बड़े ही सरल और दिलचस्प अंदाज में अंग्रेजी में तर्जुमा किया है यासिर साहब पेशे से सिनेमेटोग्राफर हैं और उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनाई हैं और उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है किताब को गीतिका नारंग अब्बासी के बनाए हुए फिल्मी हस्तियों के पोर्ट्रेट से सजाया गया है इस किताब के तीन पन्ने सजे हैं कुछ फिल्मी हस्तियों के जीवन के दिलचस्प यादगार और दिल को छू जाने वाले लम्हों से इस किताब के बारे में गुलजार लिखते हैं कि इस किताब ने मुझे एक जमाना तोहफे में दिया है मेरे हाथों में दुआ की तरह रखा है और हिंदी फिल्मों के मशहूर फिल्म निर्माता और दिग्दर्शक विधु विनोद चोपरा ने इस किताब की तारीफ कुछ इस तरह की है आई कुेल वेर द राइटिंग एंडेड एंड सिनेमा इट सेल्फ टू को दिस बुक इज सच अस ब्लैंड ऑफ द टू ग्रेट रीड दोस्तों इस किताब के बारे में आगे बात करने से पहले आइए सुनते हैं जगमोहन की आवाज में एक गैर फिल्मी गीत जिसके बोल लिखे हैं रमेश पंत ने और तर्ज बनाई है खुद जगमोहन ने इस गीत को सुनने पर ऐसा लगता है जैसे ये उन फनकारों के दिलों की आवाज है जो वक्त के साथ लोगों के जहन से ओझल होते चले गए और वक्त की गर्दिश में कहीं खो से गए कहा तुमने दर पे कभी अपना आना बहुत सुन चुके हैं तुम्हारा फसाना चलो हुक्म माना नहीं आएंगे हम मगर याद रखना कि याद आएंगे हम कि तुमसे न मिल पाएंगे हम मगर याद रखना कि याद आएंगे हम ये माना कि तुमसे न मिल पाएंगे हम मगर याद रखना कि याद आएंगे हम पी लाये हम मगर याद रखना कि याद आएंगे हम न तुम दे सकोगे अजी खुद को धोका मोहब्बत के तुहा किसने है रोका न तुम दे सकोगे को धोका मोहब्बत के तुफा को किसने है रोगा दबाओगे जितना आएंगे हम मगर याद रखना की याद आएंगे हम ये माना कि तुमसे न मिल पाएंगे हम मगज याद रखना कि याद आएंगे हम दोस्तों किताब की शुरुआत होती है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन से जिसमें यासर अब्बासी साहब ने अपने परिवार के उर्दू भाषा के प्रति लगाव की बात की है जिसकी वजह से उनमें भी उर्दू रसालों के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई ख़ासकर उर्दू के फिल्मी रिसाले जो आजकल कल नहीं है सदत हसन मंटो के फिल्मी हस्तियों पर लिखे ट्रांसलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ते वक्त उनके मन में ख़्याल आया कि इनके ओरिजिनल आर्टिकल्स को पढ़ा जाए ढूंढने पर पता चला कि ये उर्दू पत्रिकाएं तो कब की बंद हो चुकी थीं पुरानी किताबों के मार्केट से लेकर लाइब्रेरीज तक छान मारी पर फिल्मी रिसालों को किसी ने संभालकर नहीं रखा था इन रिसालों की ख़ास बात ये थी कि इनमें वो आर्टिकल्स छपते थे जो उस ज़माने की फ़िल्मी हस्तियों ने ख़ुद लिखे होते थे जिनमें उनकी अनकही बातें और अनसुने किस्से दर्ज होते थे यासिर साहब को जो कुछ भी मिला उन्होंने इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की और फिर एक संकलन के रूप में अंग्रेज़ी में अनुवादित करके किताब की शक्ल में उन्हें छापा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके इस किताब के आर्टिकल्स को तीन भागों में पेश किया गया है एक खाके यानि पेन पोट्रेट्स दो आप पीती यानी रेमिनि तीन नुकता नज़र यानी परस्पेक्टिवस इसके बाद उर्दू फिल्म रिसालों का इतिहास दिया गया है और उनके फाउंडर्स और एडिटर्स की तस्वीरें भी दी गई हैं इन उर्दू रिसालों के कवर पेजेस और उनमें छपी कुछ तस्वीरें भी यहाँ दी गई हैं इस किताब के बारे में बड़े दिलचस्प पाते हैं पर आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं 1941 की फिल्म डॉक्टर का ये गीत पंकज मलिक की आवाज़ में गीतकार ए एच शोर और संगीतकार पंकज मलिक तो आइए सुनते हैं गुजरे ज़माने की यादों को ताज़ा करता हुआ गीत गुजर गया वो ज़माना कैसा jayya osmana sa sa sa sa sa jayya osmana sa sa sa sa हा गुजर गया जमान गुजर गया पूर्ण समंद नोक किसी सदन सदम कर आस दुहे रात का सुनहरा भन है दिन है आना जाना है था है का मुगलों या जो समाना सुना रोशन था ऐसा बुझाते ऐसा बुझाते ना जलाना था बढ़ गया आएगा का जान बनेंगे हमको पहचाने लग गो हम भी हम भी हम भी को पहचानेंगे आ गया आ गया किताब का पहला हिस्सा सजा है खाकों से यानी पेन पोर्ट्रेट से हर एक खाके की शुरुआत में दो स्केचेस दिए गए हैं एक तो खाका लिखने वाले का और दूसरा उस फनकार का जिस पर यह खाका लिखा गया है हर एक खाके के बाद ये खाका कौन से रिसाले से लिखा गया है कौन से महीने और साल में छपा है इसकी जानकारी दी गई है उसके बाद उस फनकार और लेखक दोनों का परिचय है और आखिर में असल उर्दू खाके का एक हिस्सा अंग्रेजी लिपि में दिया गया है खाकों की शुरुआत होती है अदाकारा नरगिस के मीना कुमारी को श्रद्धांजलि देते हुए खाके से जिसका शीर्षक है मीना मौत मुबारक हो इस खाके में मीना कुमारी के साथ जोड़ी हुई उनकी कुछ यादें उन्होंने साझा की हैं और उन्हें फिर से जन्म न लेने की सलाह दी है दो भाई दो अज़ीम फनकार दो अजीम तरीन इंसान जाने माने अदाकार इफ्तिखार का लिखा खाका है जिसमें उन्होंने अशोक कुमार और किशोर कुमार के साथ जुड़ी अपनी यादें ताज़ा की हैं किताब में जहाँ के आसिफ पर लिखे नौशाद के खाके में मुगले आजम फिल्म के निर्माण के कुछ यादें हैं ख़ासकर शीश महल के साथ जुड़ी हुई तो वहीं जावेद सिद्दीकी के सत्यजीत रे पर लिखे खाके में शतरंज के खिलाड़ी फ़िल्म के निर्माण से जुड़े किस्से बयां किए गए हैं जिसे पढ़कर हम उन दोनों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं क्या आदमी था रे इस शीर्षक से छपे इस खाके में जावेद सिदीक़ी लिखते हैं मानिक उर्दू मकालमों का एक एक लफ्ज़ बांग्ला रसमुलख में लिखते और फिर बोलकर देखते मैंने वजह पूछी तो फरमाया जबाँ कोई भी हो लफ्ज़ों की अपनी मौसकी होती है ये मौसकी सही होनी चाहिए अगर एक सुर गलत लग जाए तो पूरा सीन बेमानी हो जाता है इसके अलावा कैफी आजमी ने साहिर लुधियानवर पर लिखे हुए खाके में उनके जीवन और शख्सियत पर रोशनी डालते हुए उन्हें एक ईमानदार शायर करार दिया है तो बी आर चोपड़ा ने ए आर कारदार से जुड़ी अपनी यादें ताज़ा करते हुए उन्हें एक उमदा फिल्मसाज और एक बालायत टेक्नीशियन कहा गया इसी तरह ख्वाजा अहमद अब्बास ने पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर पर खाके लिखे हैं तो राही मासूम रजा ने अदाकार सुनील दत्त के जीवन पर रोशनी डाली है जहां सुरेया पर लिखे आर्टिकल में हैुकताई ने सुरैया को गाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी इस बात का खुलासा किया है तो राजा मेहदी अली खान ने सादत हसन मंटो पर लिखे खाके में उनके और अभिनेता शाम के साथ अपनी दोस्ती के बड़े ही दिलचस्प किस्से बयां किए हैं खाकों के बाद कुछ पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स कुछ विशेष जानकारियों के साथ दिए गए हैं आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं 1954 की फिल्म मिर्जा गालिब की ये गजल सुरैया की आवाज में जिसे संगीत से सजाया था संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी सादत हसन मंटो ने और इफ्तिखार ने इस फिल्म में बहादुर शाह ज़फ़र का किरदार अदा किया था दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में सुरैया ने जो गीत गाए थे उससे मुतासर होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुरैया से कहा था कि तुमने आज गालिब की रूह को जिंदा कर दिया तो सुनते हैं सुरैया की आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल का दूसरा हिस्सा है आप बीती जिसमें फनकारों ने खुद अपने जीवन और संघर्ष की कहानी बयां की है ये फनकार हैं दिलीप कुमार कमाल अमरोही नादिरा तलत महमूद अजीत शकील बदायोनी श्यामा जॉनी वॉकर जावेद अख्तर मिर्जा मुशर्रफ वीणा जयदेव धर्मेंद्र केदार शर्मा और मीना शोरी इनमें से शकील बदायोनी वीणा मिर्ज़ा मुशर्रफ और मीना शोरी की आप बीती शायद ही आपने कहीं पढ़ी हो ये सेक्शन बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी अनकही अनसुनी बातें हैं जो पर्दे के पीछे की कहानियों को बयां करती है जहां दिलीप कुमार ने उन्हें ट्रेजडी किंग का खिताब कैसे मिला इसकी बात की है वहीं कमाल अमरोही ने अपने जीवन के संघर्ष की कथा और अपनी महल पाकिज़ा दायरा और रज़िया सुल्तान फिल्म के पर्दे के पीछे की हकीकत बयां की है जहां नादिरा ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ हकीकतें बताई हैं वहीं अलग अलग अदाकारों के साथ काम करने के अपने अनुभवों को भी साझा किया है मखमली आवाज़ के मालिक तलत महमूद ने अपने सिंगिंग और एक्टिंग करियर से जुड़े कुछ किस्से बताए हैं और इस आर्टिकल की खास बात यह है कि तलत साहब की के.एल. एल साहब से जुड़ी हुई कुछ यादें जो उन्होंने साझा की हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा लुभावनी लगती है जहां अदाकार अजीत ने अपने संघर्ष और मुग़ल अजम फिल्म से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं वहीं शकील बदायू ने अपने लेख के माध्यम से बड़े ही संवेदनशील शायर के रूप में उभर कर आए हैं शामा का मजमून अपनी ज़ाति ज़िंदगी में मिले दर्द और चोट से भरा पड़ा है तो जॉनी वॉकर ने अपनी शादी का किस्सा और फिल्मी सफ़र मजािया अंदाज में शेर व शायरी के साथ बयां किया है जावेद अख्तर अपनी कहानी फ्लैशबैक में बता रहे हैं तो मिर्ज़ा मुशर्रफ़ ने अपनी बड़े ही दिलचस्प आर्टिकल में वे अचानक से फिल्मी दुनिया का हिस्सा कैसे बन गए उसके बारे में बताया है एसएम यूसुफ़ और निगार सुल्ताना और शौकत हुसैन रिज़वी और नूर जहाँ की शादी में निकाही बाप बनने के और दोनों ही शादियों के टूट जाने के किस्सों के साथ साथ अपनी जल्दबाजी में हुई शादी का किस्सा भी उन्होंने बयां किया है इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के करियर के बिल्कुल शुरुआती दिनों की यादें साझा की हैं जिसमें बताया गया है कि रफ़ी साहब ने सबसे पहला गीत जिस फिल्म के लिए गाया था वो थी वीएम व्यास की फ़िल्म कुल कलंक जिसमें टोपी वाले बाबू ने मेरा दिल छीना ये मजाही गीत रफ़ी साहब ने गाया था जिसे अमीर कर्नाटकी और मिर्ज़ा मुशर्रफ़ पर फ़िल्माया गया था और इसके लिए उन्हें पूरे पचहत्तर रुपए मिले थे जहां अदाकारा वीणा ने अपनी जी जिंदगी की तकलीफें साझा की हैं वहीं लारा लप्पा गर्ल मीना शोरी ने अपनी करियर के साथ साथ अपना पाकिस्तान जाकर बसना और उनकी टूटी हुई शादियों के किस्से भी बयां किए हैं जहां धर्मेंद्र ने अपने बचपन की और फिल्मी दुनिया में कदम रखने की यादें ताजा की हैं तो आला दर्जे के प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा साहब ने अपने घर छोड़कर फिल्में दुनिया में कदम रखने की घटना को लोगों तक पहुंचाया है उनके आर्टिकल में गीता बाली की खोज और के सैगल की देवदास के डायलॉग लिखने का मौका उन्हें कैसे मिला और ख़ुद शरत चंद्र चटर्जी ने उनकी कैसे तारीफ की ऐसे कई कस्से उन्होंने बयाँ किए हैं दोस्तों पूरी किताब में जगह जगह जिस फिल्म का चर्चा है वो है मुगल तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का लता मंगेशकर का गाया मेरा बड़ा ही पसंदीदा गीत जिसे शकील बदायूनी ने लिखा था और नौशाद ने संगीत बद्ध किया था इस गीत को सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे ये गीत उन सारे फनकारों के जज्बात को बयाँ करता है जो हमारी झोली में यादों के अनमोल मोती बिखेर कर इस दुनिया से रुखसत हुए ये कहकर कि खुदा निगहबान हो तुम्हारा धड़कते दिल का प्याम ले लो तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं उठो हमारा सलाम ले लो किताब का तीसरा हिस्सा है नुक़ नजर यानी परस्पेक्टिव इस सेक्शन में देवानंद कमर जल्लाबादी बलराज सहानी नासिर हुसैन और आईएस एस जौहर के आर्टिकल्स शामिल हैं जुलाई 1951 में शमा में प्रकाशित देवानंद के आर्टिकल अदाकारी क्या है में देवानंद ने एक अदाकार की जिंदगी कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए इस बात पर अपने खयालात का इज़हार किया है उनके मुताबिक अदाकार ऐसा होना चाहिए जो अपनी अदाकारी के जरिए लोगों के दिलों तक पहुँचे और मानवता के मूल्यों का परचम लहराए अदाकार कई लोगों के लिए आदर्श होते हैं लिहाजा ज़िंदगी में भी उन्हें ज़िम्मेदारी से पेश आना चाहिए 1955 के फिल्म आर्ट एनअल में छपे मशहूर शायर कमर जललाबादी के लेख में फिल्म निर्माता और निर्देशकों की समस्या के बारे में बात की गई है और उन्होंने ऐसी फिल्में बनाने पर जोर दिया है जिसमें मैसेज के साथ मनोरंजन भी हो फिल्म के जरिए पैसा कमाने के लिए वलगैरिटी का उपयोग न किया जाए इस बात पर भी उन्होंने ज़ोर दिया है जून 1961 में क्षमा में छपे आर्टिकल हिंदी और उर्दू फिल्में में प्रसिद्ध अदाकार बलराज साहनी ने प्रादेशिक भाषा में बनी फिल्मों और हिंदी फिल्मों की तुलना की है और कहा है कि हिंदी फिल्में हिंदी साहित्य की कहानियों पर भी बने तो बेहतर हो साथ में ऐसी हिंदी फिल्मों को सराहने वाले लोग हिंदी भाषी प्रदेशों में ही नहीं है इस बात पर अपनी नाराजगी भी जताई है जहां बदराज सहनी ने अपने आर्टिकल में आर्ट फिल्म्स के बनाने की बात कही है वहीं उन्नीस में आजकल में छपे नासिर हुसैन के आर्टिकल हमको अबस बदनाम किया में उन्होंने जैसे इस बात का जवाब देते हुए कहा है कि आर्ट फिल्म्स के फ्लॉप जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए पहले मनोरंजक फिल्में बनाकर पैसा कमाने के बाद अपनी तसल्ली के लिए आर्ट फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए जिससे उसके फ्लॉप जाने पर पैसों की किल्लत ना हो नासिर साहब ने हिंदुस्तानी फिल्मों में तकनीकी पहलू की भी बात की है और कहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिल्म बनाने वाले हॉलीवुड के निर्माता जब भारत आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके भारतीय फिल्मों को बनाने वाले इतनी खूबसूरत फिल्में कैसे बना लेते हैं फिल्म निर्माण से जुड़े और भी कई पहलुओं पर उन्होंने अपनी राय रखी है और कहा है कि बढ़िया फिल्म वही है जो लोगों को अपने दुख और तकलीफों को भुलाने में मदद करे इस विभाग का आखिरी आर्टिकल है उन्नीस में क्षमा में छपा आइय जौहर का मजा मजमून फिल्म में आने का तरीका जौहर बाक़लाम खुद इसमें यह लिखते हैं कि फिल्म में भर्ती होने के लिए एक ही काबिलियत की जरूरत है कि कोई काबिलियत न हो अगर आप मुंबई में हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं किसी होटल में ठहर जाइए और मैनेजर को बताइए कि आप फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं और अपनी अगली फिल्म में उन्हें रोल देना चाहते हैं आपके लिए रास्ते आसान होते जाएंगे। ये बड़ा ही मज़ेदार आर्टिकल है जो मजाक मजाक में फिल्मी दुनिया के पर्दे के पीछे की कहानी चोटदार तरीक़े से बयाँ करता है दोस्तों आज इनमें से कोई हमारे बीच नहीं है बस हैं तो उनकी फिल्में जो हमें उनके होने का एहसास दिलाती रहती है। सुनते हैं। हैं सुनते 1955 की फिल्म मुनीम जी का गीत लता मंगेशकर की आवाज में जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने और तर्ज बनाई थी एस डी बर्मन ने इस फिल्म के डायलॉग्स नासिर हुसैन और कमर जलाबादी ने लिखे थे और स्क्रीन प्ले नासिर हुसैन का था अदाकार थे देवानंद तो सुनते हैं मुनीम जी फिल्म का ये गीत किताब का आखिरी हिस्सा सजा है मशहूर उर्दू फिल्म रिसालों के फाउंडर्स और एडिटर्स की तस्वीरों से और उनके कवर पेज की तस्वीरों से उसके बाद कुछ उर्दू एडवर्टाइजमेंट्स की तस्वीरें हैं जिसमें फिल्म स्टार्स ने काम किया था कुछ और भी दिलचस्प बातें इन रिसालों के बारे में तस्वीरों के माध्यम से साझा की गई हैं कुछ फिल्मी हस्तियों को उर्दू रिसाले पढ़ते हुए दिखाया गया है तो फिल्म सेलिब्रिटीज़ के उनमें छपे आर्टिकल्स की तस्वीरें भी हैं कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनमें फनकारों के ख़तों को छापा गया है जिसमें उनकी तरफ से कुछ खुलासे किए गए हैं कमाल अमरोही के फिल्म आखिरी मुग़ल और ओपी रालन की अशोक द ग्रेट के पोस्टर्स भी हैं जो फिल्में कभी बन नहीं पाईं इसके अलावा फिल्म और म्यूजिक एल्बम्स की एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स भी हैं एक बड़ी दिलचस्प अनाउंसमेंट की तस्वीरें हैं जो शमा मैगजीन में छपी हैं जिसमें नरगिस और सुनील दत्त ने अपने बेटे के नामकरण के लिए बीस नामों की फहरिस्त की गुजारिश की है और दो महीने बाद ऐसी लिस्ट छपी है जिसमें से आगरा की पुष्पा अग्रवाल के नाम संजय कुमार को पसंद करके नरगिस और सुनील दत्त उन्हें शुक्रिया अदा करता हुआ खत भी भेजते हैं इसके अलावा अवार्ड सेरेमनी की तस्वीरें फिल्म्स की तस्वीरें और पर्दे के पीछे की तस्वीरें भी यहाँ दी गई हैं आखिर में सिनेमा स्पेशल इश्यूज के कवर पेजेस भी दिए गए हैं सबसे आखिर में उर्दू फिल्म रिसालों का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है जिसमें फ़िल्म रिव्यू फिल्म स्टेज फिल्मस्तान फिल्म, फिल्म पंज फिल्म लाइट मुसविर तस्वीर अदाकार चित्र जगत लक्ष्मी स्टार अक्काश कारवा शमा, निगारखाना, आर्टिस्ट आर्यव्रत जल तरंग जैसी कई फिल्मी रिसालों की बातें की गई हैं अगर आप पुरानी हिंदी फिल्मों के चाहने वाले हैं तो आपको भी ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए इसे आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं और अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का तो मुझे यानी ईशा को दीजिए इजाज़त आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये हमारी एक नई कोशिश है और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो ऐसी किताबों पर हम और भी प्रोग्राम ज़रूर पेश करेंगे आइए सुनते हैं प्रोग्राम के आखिर में फ़िल्म बागी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन मिटते मिटते दे गए हम जिंदगी को रंग नूर रफ्ता रफ्ता बन गए इस अहद का अफसाना हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को तब तक के लिए नमस्कार